वेताल 25वीं कहानी वेताल के कहने पर राजा विक्रमादित्य मुर्दे को लेकर योगी के द्वार पर पहुंचा। योगी राजा और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला हे hey राजन, तुमने ये कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उत और अरुषे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्रबल से वेताल का आवाहन करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे hey राजन, तुम सिर झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को वेताल की बात याद आई। उसने कहा, मैं राजा हूँ। मैंने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। आप पहले सिर झुकाक Raja näin talwaran se uska sirkaat Bola, Rajan یہ yogi vidyadharon swami benna چاہتا تھa. Ap, tum Tumjo ge. Mäinen tumme bhout häirahan kiya hai. Tum, joh chaa ho, soo mang lo. Raja ap to hai, jo 24 वे, और 25 सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाएं और लोग इन्हें आदर से पढ़ें ऐसा ही होगा वेताल ने कहा ये कथाएं वेताल 25 के नाम से मशहूर होंगी और जो इन्हें पढ़ेंगे इनके पाप तुर हो जाएंगे ये कहकर वेताल चला गया उसके जाने के बाद शिव ने प्रकट होकर कहा राजन तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्दी ही सात द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे इसके बाद शिवजी अंतर्ध्यान हो गए काम पूरा करके राजा शमशान से नगर में आ गया कुछ ही दिनों में वो पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया इति